दक्षता हासिल की और उसके बाद आप मैनेजमेंट में आ गए और मैनेजमेंट को संभालते हुए रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब ब्रह्मा कुमारी का जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है उसमें आप शिरकत कर रहे हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हुए यहाँ का जो आध्यात्मिक जो क्रांति है या आध्यात्मिक कोरा है उसे भी आप प्राप्त कर रहे हैं तो ओम वीर सहनी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में कैसे हैं आप धन्यवाद रमेश जी सबसे पहले तो यहाँ यहाँ ओम शांति ओम शांति यहाँ आने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ जी जी और जो एक शांत एनर्जेटिक वातावरण दिखाई दिया बिल्कुल और महसूस हुआ उसके लिए व्यक्त नहीं कर सकते <laughs> और बस सब मोन करके सब कुछ ग्रहण हो रहा है अपने आप ग्रहण हो रहा है सही बात सही बात क्योंकि ये एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर आप मौन में रहेंगे उतना एनर्जी आपको रिसीव होता जाएगा और सीखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे निश्चित तौर पे ये ऐसा कुछ आपका जो प्रोफेशनलिज्म का नहीं है लेकिन ये आध्यात्मिक ओरा जो है आपको मिल रहा है जिसे आपको साइलेंस में रहकर प्राप्त करना है और वो कर रहे हैं आप ओमवीर सहनी जी मैं चाहूँगा फिर से आपको थोड़ी देर के लिए अपने जो अनुभव हैं जर्नलिज्म का और जिस तरह से आपने प्रोफेशनली काम किया है उन सारी चीज़ों को एक बार फ्लैशबैक के रूप में आप हमें ताज़ा कराइए अपने प्रोफेशनल लाइफ की <laughs> जी <laughs> मेरी जर्नी यहाँ रुड़की से शुरू हुई जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर किया था मेरे साथ में मेरे एक साथी थे सुभाष अग्रवाल सुभा जी, जी जी जी हम दोनों साथ में चर्चा किया करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा करने के बाद में क्या करेंगे तो पुना फिल्म शूट का एक एड आया था अच्छा और हमने वो ओकेजनली बस कैजुअली कैजली भर दिया था और उसके बाद हमारी प्रक्रिया चयन प्रक्रिया शुरू हो गई इंटरव्यू इलाहाबाद में हुआ था इलाहाबाद घूमने के शौक से गए थे लेकिन ये नहीं पता था कि मंजिल कहाँ जाएगी और वो होते वहाँ इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए फिर पुना गए तो सेवन जुलाई सेवेंटी में हमारा वहाँ पर एडमिशन हो गया था और वो दो साल का डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स था साउंड रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियरिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविज़न ऐसे था वहाँ का अनुभव फिल्म, फिल्म इंस्टीट्यूट का वो बहुत ही अति संस्मरणीय है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाई का मीडियम था जैसे यहाँ दिव, दिव्य है या जो आप कहते हैं ये अपना पीस एंड हारमोनी का है जी जी, जी। वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा फिल्मी था और फिल्म का मतलब फिल्म ही पढ़ाई थी फिल्म ही किताब थी <laughs> फिल्म ही किताब थी वहाँ पर हाँ। स्टडी करने के लिए हम प्रोजेक्टर लिया करते थे फिल्म लगा करके उसको दिखा करते थे उसमें उसके थ्रू जो भी स्टडी कर और जो हमारे जो हमारे जो बैच बैचमेट थे जो सात आठ लोग थे एक एक कोर्स में वहाँ पर तीन कोर्स हैं साउंड एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी तो एक एक बैच में एक कोर्स में नौ ही लड़के नौ ही बच्चे का एडमिशन होता है वहाँ पर एक या दो सीट वहाँ कंट्री की तो इस तरह से वहाँ का सिस्टम काम करता है तो जब हमारी क्लास हुआ करती थी तो हमारी क्लास जैसे क्लास रूम में नहीं हुआ करती थी हम जैसे आपके साथ में बैठे हैं चार आदमी कभी छः आदमी सब जो स्टूडेंट थे टीचर्स के जो प्रोफेसर के सामने बैठ जा करते थे और ये नहीं कि कितने घंटे चलेगी जब बैठ गए तो फिर वो सुबह से लेकर नौ से लेकर बारह भी, भी होते थे ग्यारह भी होते थे कभी जल्दी भी निकल जाया करते थे फिर चाय पी के फिर खाना खा के फिर बैठ गए और शाम को जैसे यहाँ मेडिटेशन मेडिटेशन कोर्स होते हैं जी। वहाँ पर फिल्म स्क्रीनिंग होती थी तो कभी कभी तो दो स्क्रीनिंग कभी तीन स्क्रीनिंग हाँ। तो कभी कभी तो वहाँ से बच के भाग जाकर हाँ। <laughs> कितनी स्क्रीनिंग <screening> देखे, हाँ। <laughs> तो ऐसे बड़ा अद्भुत था वहाँ का भिल्कल, भिल्कल। और वहाँ से करने के बाद में तो सभी कहते थे भाई ऐसा ये प्रोफेशनल कोर्स है तो ये कि कोई आपकी जॉब की कमी रहेगी अपना किस्मत है कितना कितना कोर्ट कितना कमाएगा लेकिन फी तो सभी को मिल बिल्कुल जाता बिल्कुल। है तो फिर मुंबई आए मुंबई आने के बाद थोड़े सा स्ट्रगल किया फिर उस समय मेरी एंट्री थी जब सुभाष गय जी की वो कर्ज फिल्म बन रही थी वहाँ उस समय थोड़ा सा मैंने एज ए असिस्टेंट किसी दूसरे साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ किया हाँ। तो कर्ज कर्ज के गाने का प्लेबैक वगैरह किया वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे कुछ लोगों के साथ काम किया दो तीन दो साल और काम किया सेवनटी एट्टी एटी हो गया था नाइनटीन में पास आउट हुए थे तो फिर दो साल बाद फिर मैंने ये फ्रीलांस वर्क जो था ना वो आज यहाँ करो शूटिंग हाँ, करो हाँ, हाँ। वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, पसंद नहीं आया <laughs> मेरे नेचर को शूट नहीं किया थोड़ा सा मैं क्वैट टाइप का नेचर था तो मैंने रिकॉर्डिंग थिएटर फिल्म स्टेडियम बनना था गवर्नमेंट का था और वो मुझे रिकॉर्डिंग थिएटर की ज़्यादा पसंद ज़्यादा शौक था और इस लाइन में आने का कारण था मेरा म्यूजिक मुझ, में इंटरेस्ट होना हम्म हम्म जब मैं यहाँ रुड़की में ग्यारहवीं क्लास में था मैं सरस्वती म्यूजिक क्लास हुआ करती थी मैंने वो अपने शौक के लिए वो गिटार बजाना शुरू कर दिया वहाँ पर अच्छा तो बस वही शौक था फिर मेरे को मतलब लाइन बदल गई तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुंबई में बहुत अच्छा था मुंबई में इसको कहें कि जो नंबर सेकंड नंबर पर था पहले तो राजकमल राजकमल जो, जो, राज जो देसाई साहब थे उनका था उनका बड़ा नाम था बाकी फिल्म सिटी टेक्निकली बहुत एडवांस था और वहाँ पर टेक्निकल एडवांस होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड होने के नाते मुझे को वहाँ पर जो काम मिल गया अच्छा अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा फिल्म सिटी रिकॉर्डिंग थिएटर कैमरा एडिटिंग और शूटिंग लोकेशंस तो वो तो सब कुछ था इंडस्ट्री का हाँ, और तो वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुंदर था पाँच सौ बीस एकड़ में फिल्म सिटी में बसा हुआ है <laughs> महाराष्ट्र सरकार की कॉर्पोरेशन <laughs> है वहाँ का सफर सर आके जैसे दिन कैसे गुजर गए 82 से लेकर के पंद्रह अठारह दो तक ऐसा लगा कहीं जाने की इच्छा नहीं लगी कभी ए, बाहर जाने, जाने के मन हुआ थोड़ा हिसाब कताब लगाया वो प्लस मान एस में दो चार परसेंट ही आता था फिर कभी मन नहीं किया <laughs> बच्चे भी हुए रहे हम भी रहे <laughs> फैमिली पूरा गुजर गया तो जर्नी रही रही कि भाई फिर साउंड साउंड जो हमारा जो एनालॉग सिस्टम था फिर वो डिजिटल शुरू हो गया हाँ, तो डिजिटल में हम थोड़ा सा बैकलॉग बैक में आ गए तो हम डिजिटल इतना अपडेट नहीं कर पाए तो फिर तब तक मेरा जो जो डिपार्टमेंट चेंज हो गया फिर मैं कैमरा इंचार्ज एडिटिंग इंचार्ज एक फिल्म बनी थी रूई का बोझ बनी थी तो वो सब हम कैमरे अपने फिल्म सिटी में भी देते थे और वो बाहर के लोगों को भी दिया करते थे अच्छा अच्छा तो वो रूई का बोझ भी हमारे फिल्म सिटी के कैमरे से बनी थी फिर थोड़ा, थोड़ा सा और हमने कहा भाई थोड़ा सा कुछ टेक्निकली पिछड़ ना जाए तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट था टेलीपोर्ट अपलिंकिंग ऑफ सेटेलाइट चैनल फ्रॉम इंडिया तो वो डेढ़ सौ चैनल का एक चैनल का टेलीपोर्ट के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गवर्नमेंट को बहुत पसंद आया हुँ, चीफ हुँ, मिनिस्टर उसके विलासराव देशमुख जी बड़े बड़े उनको भाग गया और उन्होंने उसको हमको भी प्र, प्रोत्साहित किया फिर हमने उसके जी जान से पीछे पड़ गए उसकी जो भी फॉर्मलिटीज हों या अप्रूवल्स थी हम दिल्ली आकर के मेंबर ये अपना मेम्बर पार्लियामेंट से मिले हुँ, कुछ हुँ, ना नी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में की स्थापना के लिए तो ये सब करते करते हमें जो कम से कम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में छः महीने लगे कैबिनेट में सबमिट कर दिया फिर वहाँ थोड़े से कुछ माइनूट काम कारणों से वो थोड़ा सा रह गया थोड़ा डिले हो गया डिले हो गया बाद में फिर कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बन गए जो किसी कारणों से वो सक्सेस नहीं हो पाया पॉलिटिकल थे पॉलिटिकल रिजेंस थे हमारा नहीं था हम तो बड़े उसमें बस फिर करते जो भी था टेक्निकल था फिर प्लानिंग में थे जैसे फिर उसके बाद फिर टेक्निकल दिमाग था तो कभी चुप चुप नहीं जाता तो फिर मैंने प्लानिंग में आ गया तो टेलीपोर्ट में क्या था आश्रम ये क्या? जितनी भी हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है हाँ. जिस समय दो से पहले मतलब 1998 1999 लीजिए उस समय हिंदुस्तान में केवल चवालीस चैनल थी और 15 बीस चैनल अपना दूरदर्शन की थी जो अपने रीजनल में थी और हिंदी थी नहीं, और डीडी डी, डी, डी, डी, डी शुरू हो गया था डी, डी, बाकी सेटेलाइट चैनल नहीं थी चवालीस थी में चार या पांच इसकी जी टी की थी जो एसएल से हमसे हुआ करती थी तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आया कि उस समय सीएनएन और बीबीसी कोई भी भ्रामक पिक्चरें लगा करके किसी भी देश की छवि खराब करने के लिए जैसे वो चला शरीफ कश्मीर में वहाँ पर आक्रमण हो गया वहां पर मिलिट्री का मूवमेंट हो गया तो मैंने अपने जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर वो करैक्टर थे और उस समय महाराष्ट्र के कल्चरल सेक्रेटरी थे उन्हें कहा कि भाई सर ये तो बड़ी मतलब जो चीज चे, चैनल हैं बाहर की ये तो अपने देश का नाम खराब कर रही हैं और हमारे हमारे पास भी कुछ ऐसे होने चाहिए हमारे अपने साधन होने चाहिए जो हम भी अपनी बात कह सकें तो उन्होंने कहा कि आप सोनी से बात कर लो मैं क्या सर सोनी सोनी हमारे पास आएगा और मेरे पास ऐसा एक है अगर आप सुनते हैं उन्होंने मुझे सुना फिर हमने फिर उन्होंने जो सुना फिर मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर तो मेरे साथ मेरा पूरा कान हो गया और ये कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को मतलब इसके इस अप्रूवल हमको मिलने लगी अपने डिपार्टमेंट से फिर सिंग टेल जो एयरटेल है उसके लोग इसराइल के लोग यूके के लोग कॉन्सुलेट्स सब उस प्रोजेक्ट मतलब हाँ के पीछे मतलब हाथ धो के आगे के लिए हम ये हमको मिलना चाहिए कुछ मिलना मतलब उनकी इंटरेस्ट आगे उस प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था लेकिन ये हमारी जो बात की जो घटना बनी है उससे हमें थोड़ा सा पीछे हाथ में अब देखियो मैं अच्छा जब कैबिनेट में प्रस्ताव पर, गया था महाराष्ट्र कैबिनेट में 40 मंत्री बैठे थे वहाँ मैं और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो मंत्री बोल लेते कि ये प्रोजेक्ट इतना एडवांस क्यों हमने कहा सर ये ये तो एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है और न्यूज भी है और क्या नाम ये इंटरटेनमेंट भी है और इसमें ये तो इतना ग्रो करने वाला है कि आप जो है आज चवालीस चैनल हैं ना आगे टेन टाइम्स बढ़ जाएगा और आज साढ़े आठ चैनल से, से क्या 900 चैनल मैं बोल रहा हूँ शायद हिंदुस्तान में अब नौ सौ चैनल तो इतना इसका पोटेंशियल था बस ये था बड़ा <laughs> प्रोत्साहन भी मिला इसलिए कुछ कामों से हम पीछे भी नहीं हट पाए बिल्कुल लेकिन बड़ा आनंद था मतलब फिर मैं आगे बस कोशिश कुछ भी कुछ नया किया जाए कुछ नया किया जाए सही बात चलिए ओम वीर सहनी जी बात ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया प्रोफेशनली किस तरह से आप किन किन कारणों से किन किन चीज़ों को करते रहे और रिकॉर्डिंग में आपको बड़ा अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ आपका पैशन था पहले से ही आप उसे ही कंटिन्यू किया उसके बाद फिर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो फिर वहाँ पर भी टेक्निकल चीज़ों को आपने अच्छी तरह से काम किया उसमें और प्रोजेक्ट बना लोगों के बीच में रखा जो पसंद आया सभी को तो आइए मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड आप है आपका फैशन रहा है तो कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो एक लाइन बताइए हमें बहुत जतन तुम्हें बोलो लेकिन लाइन है हाँ एक लाइन चेहरा क्या देखते हो दिल में देखो। ये अच्छा लगता है जी जी जी जी चलिए बात ही प्यारा सा आपने याद कराया है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना ये गीत आपने याद किया है तो आइए इस गीत का एक मुखड़ा अंतरा सुन लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं ओमवीर सहनी जी से आप सुनाए हैं रेडी मोद वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें ओमवीर सैनी जी से, से हो रही हैं और अच्छा लगता है जब हम लोग फिल्म या फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें सुनते हैं तो खुशी होती हैं तो वही आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं और शैनी जी से पूछते हैं कि भाई जो शूटिंग वगैरह टेलीविज़न की जो आपने लोकेशंस पे ही आप थे तो निश्चित तौर पर आपने बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग तो देखे होंगे तो कुछ एक यादगार जो शूटिंग्स है जिसमें आपको बड़ा अच्छा आनंद आया ऐसी कुछ चीज़ों का जो है हमें याद कराई जी ये अच्छा बहुत अच्छा है आपने <laughs> याद दिलाया देखिए 1980 से लेकर के 90 तक फिल्में फिल्म फिल्म फॉर्मेट थी हुँ, जो सेलूलाइट सेल्यूलाइट बेस में थी फिल्म में शूट हुआ करती थी लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया उसके बाद फिर ये अपना डिजिटल सिस्टम आ गया तो उसके बाद फिर टी सीरियल बनने लगे और ये जो ट्रांजेसन हुआ इसके फिल्म से डिजिटल पर आने लगा सब चीज़ें तो उससे सब शूटिंग भी फास्ट हो गई और फिल्मों का जो है फिल्में भी थोड़ा उन उन्होंने बाद में एंट्री की लेकिन उससे पहले टीवी सीरियल जो और एक घंटे की जो टीवी वी टेली सीरियल हुआ करती थी हुँ, हुँ. वो आना शुरू हो गई लोगों को पसंद भी आने लगे क्योंकि छोटा प्रोग्राम होता था एक आधा आधा घंटे का उसको लोग भी ज़्यादा पसंद करने लगे और उससे कमर जो जो एडवर्टाइजमेंट का जो इससे रेवेन्यू आने लगा टेलीविजन चैनल को वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा इन इंटेलिजेंट चैनल को चैनल्स को बढ़ाने में चैनल्स की जो ग्रोथ हुई है उससे ज़्यादा हुई है क्योंकि एड रेवेन्यू मिलने लगा गाने जैसे चित्रहार दूरदर्शन दूरदर्शन पर आया करता था तो उससे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है चित्र इसका दूरदर्शन का उसी से आता था और बाकी तो ठीक है मेकिंग था और मेकिंग में तो नेचुरली फिल्म सिटी फिल्मों घर बोलते हैं फिल्मों घर है कि जो एक बार में वहाँ पर आठ दस बारह तो फिल्में तो दस बारह फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी सभी सभी जो कलाकार थे अमिताभ हों दिलीप कुमार जी हों और राज कुमार जी हों उस समय के अभिनेता बड़े बड़े अभिनेता थे मैं तो उस समय राज कपूर रा, जी से भी एक बार ऐसे मुलाकात चलते हुए हो गई थी अच्छा हाँ उनसे हुआ, हुआ।, उनसे हुआ। बाद में फिर अमिताभ जी का भी जमाना रहा अमिताभ जी का तो वो खुद बोलते थे एक बार ऐसे मुलाकात में कहा अरे भाई हम उनको फूल देने गए कुछ कार्यक्रम के लिए हाँ। कहने अरे भाई क्या फूल दे रहे हो ये तो मेरा घर है <laughs> तो मेरा दूसरा घर है तो ऐसा अमिताभ जी बोलते थे और, और ये हकीकत की बात है अमिताभ जी ने जब मैंने ये कुछ 2010-11 दस ग्यारह बारह तेरह के आसपास मैंने ये डाटा निकाला था मेरे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी था वहाँ पर फिल्म हाँ पी आर भी था तो मैंने उनकी कुछ ऐसा नहीं करा था कुछ एक के लगभग फिल्में उन्होंने की हैं टोटल उन दिनों की थी तो उसमें से 110 सौ दस के लगभग जो सौ से ज्यादा फिल्में तो उन्होंने फिल्म सिटी में की हुई है और हमने उसका इस टाइप अपना पब्लिसिटी में भी रखा है कि भाई 100 से ज्यादा फिल्में अमिताभ जी ने फिल्म सिटी में शूट की है अकेले तो ऐसे संस्मरण है और ये उनका के बी सी तो फिल्म सिटी से शुरुआत हुई नहीं तो दो हजार से और दो से के आज तक वहीं चल रहा है केवल एक साल बाहर गया था वरना हर साल के फिल्म सिटी में बनता है हम भी सपोर्ट करते हैं फिल्म सिटी का मैनेजमेंट है कभी वहाँ से फिल्म के बी ने वहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, नहीं की <laughs> आज बड़े बड़े रियलिटी जो भी रियलिटी शो हैं इंडिया गो टैलेंट है ये क्या नाम इसके ये बच्चों के प्रोग्राम होते हैं गाने के जो हाँ सिंगिंग हा। सिंगिंग डांस इंडियन आइडल है और ये क्या बिग बॉस है ऐसे और अब तो वहाँ पर साठ के लगभग टीवी वी सीरियल्स की प्रोग्राम की, की रो, रोज शूटिंग होती है आ, इतना इतना वहाँ पर है आ, फिर हमें लगने लगा कि तो हमको तो बाहर बढ़ना चाहिए और ऐसे ही मुंबई आज फिल्मों का टीवी वी शूटिंग का और म्यूजिक इंडस्ट्री का हब बन गया घर बनाइए जैसे बिल्कुर, फिल्म सिटी में स्टार्ट होती हैं ऐसे ही मैं कहता हूँ कि सौ से सौ डेढ़ ज़्यादा तो मुंबई मुंबई के किस के इलाकों में इतनी शूटिंग होती है बिल्कुल लेकिन टेक्नोलॉजी बदलने से बहुत एडवांसमेंट हो गया है डिजिटल आने से सब चीज़ चेंज आसान भी हो गई है और कॉम्पैक्ट भी हो गई है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हमको लगा कि भाई मुंबई शूटिंग के लिए कम पड़ता है तो फिर ये मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट दिया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फिल्म की शूटिंग अगर कोई बाहर का आदमी आता है या दिल्ली से आता है या समझे कि उत्तराखंड से आता है या आसाम से आता है उसको मुंबई में शूटिंग करनी है तो शूटिंग की पर जो परमिशन होती है बिल्कुल पुलिस की ट्रैफिक की ओनर की या कुछ और डिपार्टमेंट की जैसे समुद्र पे करनी है तो वहाँ पे ये पो पोर्ट जो, जो बंदरगाह वाले होते हैं पोर्ट की उनकी परमिशन चाहिए होती है तो इतनी सारी परमिशन लेने के लिए उसको पसीने छूट जाते हैं और कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा कुछ मतलब उल्टे सीधे कराल दिखा करके पैसा भी ज़्यादा ले लेते हैं तो वो सिस्टम फिर हमें भी लगा तो फिर हमने दो साल स्टडी करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया सिंगल विंडो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम फॉर फिल्म शूटिंग परमिशन तो वो सक्सेस हुआ है दो साल की मेहनत के बाद में वो ऑनलाइन हो गया है फिल्म सिटी मुंबई डॉट ओ इस नाम पे वहाँ पर रन कर रहा है अच्छा। और उससे पूरे महाराष्ट्र के ऊपर हर जगह की किसी भी आपकी कि मुझे यहाँ शूटिंग करनी है आप वहाँ की लोकेशन भेज दीजिए सिस्टम पे आएगी और वो वहाँ की जो परमिशन जो उनके पुलिस वाले हैं जो भी थाना है चौकी है वहाँ के जो जो सीनियर लोग हैं सब परमिशन ऑटोमेटिकली वहाँ से हमारा जो सिस्टम वहाँ से कम्युनिकेशन कर ऑनलाइन वो परमिशन दिला जाता है और सात दिन के अंदर वो परमिशन दे देते हैं अरे वाह और मिनिमम चार्ज पे बहुत बढ़िया तो बहुत पैसे लिया करते हैं मतलब <laughs> तो सही बात है ये बहुत अच्छी अच्छा काम किया आपने एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कोई समझो बाहर के दिन बंदे जैसे अभी आप बोल रहे थे शूटिंग के लिए अगर कोई फिल्म बन जाता है तो फिर उसको अगर फिल्म सिटी में रिलीज करना हो तो क्या प्रोसेस है हाँ जी ये फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म फिल्म अगर होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वाइट करना पड़ता है अच्छा अच्छा कुछ समय पहले अब तो डिजिटल हो गया ताकि बहुत टेरेटरी ओपन हो गई है बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो गए लेकिन उससे पहले टेरेटरी हुआ करती थी अच्छा। दिल्ली दिल्ली पंजाब यूपी मध्य प्रदेश की उसको बिहार को उसको सीपी सीपी बिहार बोलते थे बंगाल और साउथ की हुआ करती थी सात आठ टेरेटरी हुआ करती थी तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर आया करते थे वो फिल्म को दिखा करते थे कैसा प्रोग्राम है तो ट्रायल दिखा करके तब वो उसके ऊपर पैसा जितना डिमांड होती थी उसका निगोशिएसन हुआ करते थे और वो अपने टेरिटरी में वो फिल्म के जितनी कुछ रिलीज करनी होती थी कोई दो प्रिंट मांगता था कोई चार प्रिंट कोई दस प्रिंट अस्सी नंबर प्रिंट बहुत बड़ी बड़ी फिल्म के वो हुआ करते थे हाँ। अब तो पाँच सौ दो दो दो हजार तीन तीन हजार प्रिंट निकलते हैं <laughs> और तो डिजिटल पर आ गया अब तो प्रिंट निकलना ही बंद हो गया है लेकिन उस समय यही था कि मार्केटिंग हुआ करती थी निगोसिएसन हुआ करते थे और जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था या फिर उसको एग्जीबिटर हुआ करते थे उनके पास में अपने सिनेमा हॉल हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट सेडिंग होती थी, थी। राजश्री पिक्चर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में रहा जो बढ़ जाता फैमिली है राजश्री वाले जी जी। वो बड़े सिस्टमेटिक मारवाड़ी फैमिली है बहुत ही सिस्टमेटिक मतलब फिल्म मेकिंग में भी वो प्रॉपर बिजनेस और अपने ना जो उनको मेंटेन किया है मुझे आज वो आपकी यहाँ यहाँ आने के बाद वो याद आथिक्स क्या होते हैं जी जी जी पूरी फैमिली एथिक्स फॉलो करती है और बटज फैमिली में फिल्में भी बड़ी अच्छी फिल्म सोचल, सोचल फिल्में बनाई है फैमिली सोशल फिल्में फैमिली फिल्में बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने प्यार किया और होती है ना उनकी नदिया के पारिया के नदिया के पार, पार।, पार।, पार फिल्म मुझे याद आ रही कि मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने फिल्म स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी डबिंग की थी अच्छा मुझे क्या फ्रेम तक याद आ गया तो <laughs> राज कुमार ये राजकुमार राजश्री के पास में फिल्म थिएटर की चेन थी अच्छा। पिछहत्तर अस्सी सिनेमा हॉल उनके बस ऑल इंडिया लेवल पे थे तो उनको, उनकी फिल्म तो कभी फ्लॉप होने का सवाल ही सवाल नहीं था, नहीं नहीं था। बार हो गया प्रिंट निकल गया उसके बाद सब जगह रिलीज कर दिया अपने टाइमिंग से आगे पीछे करते रहते तो बड़ा मार्केटिंग था बहुत आइडियल आइडियल मार्केटिंग चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को फिल्मी दुनिया की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा जाते जाते अब जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आए हैं तो यहाँ से क्या अंचली आप लेके जा रहे हैं यहाँ की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी है थोड़ा सा बताइए देखिए मैं थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का हूँ बिल्कुल मेरा वैसे रुझान भी मेरा फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो इंडस्ट्री में रहा हूँ वो आदमी है लेकिन मैं कभी मेरा टेस्ट जो है ना फिल्म नहीं रहा है बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादातर सात्विक नेचर के नेचर से और निर्लिप्त रहा बिल्कुल निर्लिप्त रहा हूँ वहाँ पर तो थोड़ा सा स्परिचुअलिज्म में थोड़ा सा मेरा रुझान रहा हुआ है तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन कोर्स काफ़ी किए हैं अलग अलग जगह पर जाकर के उह, उह, बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैंने ऐसे ये श्री ये श्री श्री रविशंकर जी का किया फिर मैंने ये विपससेना ग्लोबल विपस्सेना फाउंडेशन से भी मैंने कोर्स किए हैं दो दो कोर्स वहाँ किए टेंट टेंट डेज के कोर्स किए हैं अच्छा अच्छा हाँ और ऐसे जो मुंबई में एक दो प्रोग्राम हुआ करते हैं वो भी करता है तो मतलब यही रहता है भाई थोड़ा सा जब अपने आप को रिफॉर्म अपने आपको किया जाए बिल्कुल बिल्कुल और आज फिर मेरे मित्र जो श्री को डॉक्टर श्री गोपाल नार सिंह जी हैं इनसे रुड़की माने के बाद आ, मैं अठारह में रुड़की में आ गया यहाँ पर रहने लगा करके तो उनसे परिचय हुआ और अच्छे बातचीत भी होती रही तो फिर इन्होंने कई बार दो तीन बार इन्होंने मुझे एक बार कहा कि भाई मैं माउंट आबू जाता हूँ और वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल भी है और अच्छा स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर भी आज का अच्छा अपना वहाँ पर कोर्स होते हैं जैसे आपने आज बताया मैं सुना जो राजयोग के ऊपर जाओ मैंने मेडिटेशन किया हमने जी जी जी जो मीडिया इनका जो सेमिनार था आज पर ठीक है अच्छा लगा और आगे भी महसूस करूँगा लेकिन यहाँ का जो वातावरण है अविस्मरणीय अद्भुत है, <laughs> है और जो जो एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं बिल्कुल भी बिल्कुल अदित्य धन्यवाद ओमवीर वीर सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अपना अनुभव साझा करने के लिए और यहां आकर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और अपने स्मरण को याद किया आपने फिल्मी दुनिया को याद किया उसके बाद में आपने कहा कि फिल्मी दुनिया तो है ही है लेकिन उसके साथ में आप हमेशा खोजी रहे हैं कि जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण बना रहता है तो यहाँ पर भी आपने जो शांति और प्रेम और राजयोग के बारे में जो जानकारी हासिल की है मैं चाहूँगा कि उसे आप आजीवन अपने साथ रखें ताकि जीवन में सब कुछ होने के बाद व्यक्ति को लगता है कि शांति चाहिए तो वो सही जगह पर आप आए हैं <laughs> तो इस शांति को बनाए रखें अपने अंदर भी और शांति का जो सूत्र है उसे आप समझ लिया है तो उसके साथ आप अपनी कनेक्टिविटी बना के अपने अंदर जो है असीम शांति का अनुभव करते हुए जीवन को जीए ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही ओम वीर सैनी जी को रेडियो मधुबन की ओर से और पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ है करते हैं आने वाले आ, अच्छे जीवन को जिए बेहतर जीवन जिए ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं और आपको जो बातें अच्छी लगी हो तो उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं वेलकम है आप सभी का तो फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो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 तोरा अंग हो जाना, जाना, ना करना तंग करने तंग करने का तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया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 तो सखिया करती थी क्या बात वो। कहती थी होत साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा अब तक जब तक पूरे ना हूं, तेरे साथ हो बांधे ये डरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाथ लेने भर माए